हिम्मत करें इंसान हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता हिम्मत करे इंसान करती है जिसे गलियों में बदनाम ये दुनिया कहती है जिसे हसरत नाकाम ये दुनिया कहती है जिसे गलियों में बदनाम कहती है जिसे हसरते नाकाम ये दुनिया बन जाए वो अरमान तो क्या हो नहीं सकता ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब आज तारीख है 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर मतलब वो दिन जबकि सच पूछे तो अगर जो हम विश्व राजनीति की बात करें तो आज का दिन सचमुच में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाएगा आप सोचेंगे क्यों अरे साहब ऐसा दिन जिसकी याद हम सबको बार बार आएगी क्योंकि बेगुनाह लोगों को मारने का सिलसिला जो अनवरत चलता जा रहा है वो आज के दिन भी दोहराया गया था एक साल पहले चलिए साहब मगर राजनीति है और राज्य की नीति है दुनिया की बातें हैं हम लोग सिवा अफसोस करने के सामान्य नागरिक के रूप में भर्त ना करने के शायद ही कुछ और कर पाए क्यों आपको लग रहा है कि मेरी बातों में बहुत हताशा है बहुत ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे मैं हार सा गया हारू हां सचमुच में इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि हार से गए मगर सच्चाई शायद इससे थोड़ी फर्क है क्योंकि जब मसला अपनी जिंदगी का आता है यानी कि यहां पर तो मसला यह है कि जिसमें शायद हमारे करने या नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है मगर जब मसला अपनी जिंदगी का आता है तो चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं। और साहब हम कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा और कभी ऐसा कहते हैं कि हो जाएगा तो हो ही जाएगा और ठीक नहीं होगा इसके बीच में वो क्या चीज है जो हमें कभी तो हो जाएगा पर ले जाती है और कभी कुछ नहीं हो सकता पर ले जाती है तो साहब मैंने इस बात पे विचार किया मैं आपको सच बता रहा हूं मैं कभी कभी दुनिया के मसलों पर भी विचार करता हूं तो साहब विचार किया तो सोचा कि ऐसा क्या है क्यों ऐसा होता है कि कुछ मसलों पर तो हम कह देते हैं कि भाई अब तो हमसे न होगा और कुछ मसले होते हैं जहां पर कि हम कह देते हैं कि हमसे हो जाएगा तो साहब जब मैंने इसके बारे में सोचा ना तो मुझे लगा इन सब चीजों के बीच में मेरा करना या ना करना मेरा सोचना या न सोचना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यानी कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करने से कुछ हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा और जहां पर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे करने से क्या होगा मुझे पता ही नहीं है वहां पर मैं शायद हिम्मत हार जाता है। तो साहब आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऐसी कुछ घटनाओं की जहां पर कभी कभी हालात बहुत ही खराब दिखने लगते हैं यानी कि मसलन आपका कोई संबंध है अब वो चलता है कि वो संबंध चल रहा है और सडनली एक, एक एक दिन आज की मॉडर्न भाषा में जिसे कहते हैं आपको घोष्ट करना शुरू कर दिया गया आप जानते हैं घोष्ट करना क्या होता है साहब मुझे तो नहीं पता था मैं तो आपको सच बताऊ पिछले दिनों जब घोष्ट करना किसी को सुना ना तो मुझे ढूंढना पड़ा कि तो तो आजकल गूगल बाबा की मदद से सब चीज पता चल जाती है तो पता चला घोष्टिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पर कि आपको सामने वाला व्यक्ति जो है वो एका एक आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है यानी ना तो आपके आपसे मिलता है ना आपके फोन का जवाब देता है ना आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देता है ना ईमेल का जवाब देता है यानी वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है अब आप सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ मैं घोष्ट मतलब मुझे घोष्ट क्यों किया जा रहा है और आपको कोई वजह समझ नहीं आती तब से आप बहुत बेहद परेशानी होती है कि भाई मेरी गलती क्या थी मुझे ये तो बताओ और लगता ऐसा है कि यार अगर ये गलती पता चल जाएगी ना बस तो मैं मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी मुझे सब सब सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा मगर पता नहीं चलता अच्छा इस ये समस्याओं का समाधान मिल जाएगा या, या जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना तो अभी थोड़ी सी थोड़ी देर में इसके बारे में एक और मुद्दा आपको बताऊंगा मगर चलिए अभी तो फिलहाल जो बात मेरे दिमाग में है उसी को आपको करता हूं तो सब ऐसा जब होने लगता है तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता यानी कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्यों हुआ ऐसा ऐसे ही कभी कभी जिंदगी में लगता है कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया था फिर आखिरकार मेरे साथ ये गड़बड़ क्यों हो गई यानी कि आप सड़क पर जा रहे हैं भाई साहब और सामने से कोई आदमी गलत साइड में गाड़ी चलाते हुए आपको टक्कर मार देता है अरे गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारेगा तब तो शायद आप सुन ना पाएंगे इस वक्त क्योंकि आप तो निकल चुके होंगे मगर मान लीजिए साइकिल से टकरा जाए तो साहब आपको समझ नहीं आएगा मुझे याद है कि हमारे एक मित्र थे और हम लोग साइकिल पर बनारस शहर में अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे और साहब हम एक गली है आपको क्या बताएं अब आप आपको ऐसे समझाएं बनारस में वो गिरजाघर चौमोहानी एक जगह है गुदौरिया के पास वहां से अंदर होकर के गली के रास्ते से हम लोग जा रहे थे सब रास्ते में क्या हुआ कि एक सामने एक साइकिल वाला आ गया अब देखिए उस वक्त तो हम नौजवान थे तो अब साहब क्या हुआ साइकिल वाला आ गया बूढ़ा आदमी हमारे दोस्त की साइकिल साइकिल से उसकी पे टक्कर लग गई वो वो आदमी गलत चल चल चल रहा रहा था था यानी कि हम लोग बाएं रहे थे और वो अपने दाएं चल रहा था। तो साहब आ गया टक्कर लग गई अब जब टक्कर लग गई तो गिर पड़ा हमारे दोस्त बेहद शरीफ आदमी थे वो उतरे साइकिल रखी उन्होंने अपने किनारे टिकाई किनारे क्या टिकाई मतलब हम पर टिका दिए हम खड़े थे वहीं पे साइकिल साइकिल रोक के के उन्होंने हमको टिका हमारे ऊपर और गए भैया उस दोस्त को हाथ पकड़ खड़ा किया जब उसको खड़ा किया वो बेहुदा भाई साहब उसने उतर के एक चाटा इनको मार दिया अब जब तक इनको समझ आवे की भाई ये चाटा मार रहे हैं तब तक तो भैया वो मतलब क्या था कि वो चाटा खा चुके थे और वो उसने अपनी साइकिल उठाई और और चल दिया अब हमारे दोस्त हमारी तरफ देख रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ इसने आपको चाटा मारा क्यों हमने कहा यार क्या बताए मतलब मन में तो आया कि भलाई का बदला बुराई होता है यही कहें उनसे मगर अब उस वक्त शायद उतनी फिलोसॉफिकल बात कहना जो था वो हमें जमा नहीं तो हमने कुछ कहा नहीं उनसे खैर साहब चलिए बात खत्म हो गई उसके बाद आपको बताएं ऐसी घटनाएं जिंदगी में होती रही यानी कि जैसे अब आपको बताएं कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले क्या बहुत साल पहले की बात है स्कूल में शरारत होती थी शरारत करता कोई था और डांट किसी और को पड़ती थी क्यों क्योंकि वो बंदा पकड़ा जाता था ये भाई साहब जो थे ये बच के निकल गए होते थे हमें याद है कि साहब वो केमिस्ट्री लैब में अक्सर ऐसा होता था आपको देखिए बुरा मत मानिएगा मगर आपको सच बताएं केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करना जो था वो उस जमाने में जब हम करते थे तब तो हम आपको ये बता सकते हैं ये लैब भी बड़ी टूटी फूटी पुराने धुरानी टाइप की थी और उसमें एक्सपेरिमेंट करना सब टाइम वेस्टेज था कारण कि जब असली एक्सपेरिमेंट होता था उस वक्त तो कुछ किसी ना किसी टीचर की हम लोगों पर नजर रहती जब एक्सपेरिमेंट का खाली टाइम दिया जाता यानी पीरियड होता था प्रैक्टिकल और हमको पता था कि अगर टीचर महोदय वहां नहीं है तो इसका मतलब खाली टाइम पास है तो साहब वो एक्सपेरिमेंट मतलब वो मजेदार टाइम होता था कभी एसिड में बेस मिला रहे कभी एक एसेड में दूसरा एसिड मिला रहे हैं कभी कोई सॉल्ट डाल रहे तो कोई लाल पीला नीला धुआं निकल रहा है ये सब करते रहते हमें ख्याल है साहब कि उसमें एक बार यही हुआ कि कुछ लाल पीला नीला धुआं निकालने के चक्कर में सडनली प्रिंसिपल साहब आ गए नॉर्मली साहब हम वहां पर चार साल पढ़े क्विंस कॉलेज तीन साल सॉरी तीन साल पढ़े, पढ़े क्विंस कॉलेज में मगर प्रिंसिपल साहब लेबोरेटरी में आते हुए हमने शायद एकमात्र बार या एक बार उसके बाद भी देखा जब वो फिजिक्स लैब में आए थे हमने कभी देखा नहीं था तो साहब वो आ गए बस भैया वो जिस अपनी जिसको बन पड़ा वो तो भाग्या बाहर थी और जिसको बन नहीं पड़ा जिसके हाथ में वो टेस्ट ट्यूब थी और जो वो बुनसन बर्नर पे गर्म कर रहा था वो भाई साहब जो थे वो पकड़े गए अच्छा पकड़े क्या गए कि प्रिंसिपल साहब ने जो था उनको देख लिया और देख के उन्होंने जो उनको डपता है हम लोग के साथ हम आपको सच बता खैर तो साहब हम आपको यही कह रहे थे कि वहां भी समझ नहीं आया कि भाई आखिरकार ऐसा क्या क्या कर दिया हमने क्या गलती कर दी उसी तरह से अब मान लीजिए अब आज हम देखते हैं साहब मैं आपसे मैं जिक्र कर रहा था ना वो सात अक्टूबर वाला उसके बाद गाजा पे अटैक हो रहा है और कहां लेबनान में अटैक हो रहा है ये हो रहा है जब उसकी तस्वीरें देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि हे भगवान ये जिनके घर बर्बाद हो गए देखिए अब अपराध किसी का भी है ये बात छोड़िए ये तो मतलब एक राजनीतिक बात है पॉलिटिकल इशू है इस पर बहुत बहस मुबाइसे होते रहते हैं उनको हम नहीं कह रहे हैं हम तो ये सोच रहे हैं कि जिस एक ऐसे व्यक्ति को जिसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं उसका घर जब बर्बाद होता है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है वो सोचता है कि यार मैंने क्या किया था? अरे वो छोड़िए लेबनान और गाजा की बात नहीं भी करें तो ये सोचिए कि प्राकृतिक आपदाओं में जब घर बर्बाद हो जाते हैं सब सामान बर्बाद हो जाता है आपने सारी जिंदगी इकट्ठा कर करके चीजें इकट, इकट्ठा की होती है भाई आपकी पसंद का ये सोफा ये पर्दा ये घर ये बर्तन आप लाते ना एक एक बर्तन करके तो जब साहब आपने एक एक सामान इकट्ठा किया और वो सामान सडनली एकाएक पता चला कि साहब बाढ़ आ गई या मतलब लैंडस्लाइड हो गया या अर्थक्वेक आ गया और साहब वो सारा सामान बर्बाद हो गया अब सवाल ये है कि वो तो बर्बाद हो गया और हम पहला सवाल अपने आप से करते हैं कि यार मेरे साथ क्यों? अच्छा मगर अब आपको बताएं कि वो सामान जो चला गया वो जो खो गया ये बताइए कि क्या उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है मैंने यही सोचा कि क्या उसके बाद वो लोग क्या करते हैं जब साहब ये सब सा बातें सोच रहा था ना तो मुझे लगा कि ना मनुष्य जो है यानी कि आदमी जो है ना वो बड़ा कारसाज हम कहते हैं भगवान बड़ा कारसाज है भगवान भी कारसाज है मगर आदमी भी कोई कम कारसाज चीज नहीं है हमारे अंदर एक चीज है जिसको हम कह सकते हैं रेजिलियंस रेजिलियंस या जिजीविशा यानी कि जिंदा रहने की इच्छा हम वापस वही सोफा तो नहीं ला सकते मगर हम अपने आप को शायद एक कुर्सी ला सकते हैं और कुर्सी पर बैठने पर भी वही खुशी महसूस कर सकते हैं जो शायद उस सोफे पर बैठने पर होती और खुद से क्या कहते हैं खुद से कहते हैं कि चलो यार नई कुर्सी तो आ गई हमने सब अपनी जिंदगी में भी देखा आपको सच बताएं बहुत सी चीजें जिंदगी में मिली और बहुत सी चीजें खो गई जिसे कहते हैं गंवा दी तो अब जब गंवा दिया तो उस समय तो लगा कि यार ये जो गंवाई है चीजें ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया मगर आपको सच बता रहा हूं मैंने खुद महसूस किया है कि कुछ समय के बाद यानी जब वो इनिशियल शॉक खत्म होता है ना तो मैं क्या सोचता हूं कि चलो यार अच्छा हुआ वो गया और अब कोई नई चीज तो ला सकते हैं और साहब ये होता है आपको बताएं एक अब आजकल पता नहीं आपके घर में है कि नहीं मेरे घर में तो चूंकि हम लोग पुरानी गृहस्थी हो गई है ना तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कई साल से चल रही है अब आजकल तो बर्तन भी वो शीशे के कांच के बर्तन शायद कम ही इस्तेमाल होते हैं हमारे घर में तो सब बहुत जमाने से स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल हो रहे हैं तो अब भैया स्टील के बर्तन होते क्या हैं कि वो टूटते वूटते तो हैं नहीं अच्छा जब टूटते नहीं है तो पता चला कि वही थाली वही कटोरी पिछले दस बारह साल से चल रही है तो कभी कभार क्या होता है कि आजकल हमारी पत्नी जो है ना वो खाना लेने देने में बड़ा भरोसा करती है कभी पता चला साहब आपने किसी के यहाँ चार कटोरी भिजवाई वो पता चला जब तक लौट के आई तब तक एक ही कटोरी आई तीन कटोरियाँ आई नहीं अब आप भूल गए कि भैया किसके यहाँ कौन सी कटोरी गई थी और एक दिन जब स्टॉक टेकिंग किया गया तो पता चला कि यार वो छः कटोरी की जगह तीन ही कटोरी है पाँच प्लेटों की जगह दो ही प्लेटें हैं तीन प्लेटें गायब होंगी अब अच्छा दो प्लेटें गायब दो प्लेटें क्यों रह जाती हैं क्योंकि खाने वाले हम लोग दो ही आदमी तो तो जरूरत दो ही प्लेटों की तो अच्छा बहाने जब धनतेरस आएगा यानी आपको मालूम है ना साहब धनतेरस पे नए बर्तन खरीदने होते हैं तो बोली चलिए अब की बार जब धनतेरस आएगा तो ये परेशानी नहीं होगी कि क्या बर्तन खरीदा जाए अब मालूम है कि प्लेटें कम हो गई है तो प्लेट खरीद ली जाएगी या मतलब ऐसे ही कोई बर्तन कम हो गया तो वो खरीद लिया जाए यानी कि उनको वो बर्तन गंवाने का जो गम होता है ना वो तो खत्म हो गया और अब एक नया बर्तन लाने की खुशी हो गई तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये रेजिलियंस है क्या और आपको बताएं एक और मजे की बात कभी कभी लगता है कि यार वो आजकल भाई साहब फिल्में बहुत देखते हैं ना फिल्म खाली बैठे तो आदमी फिल्में ही देखता है अच्छा वो फिल्मों में भी आजकल वो बड़ा आजकल सिंघम टाइप की फिल्में बहुत आती कि ये पुलिस वाला है और ये कलेक्टर है और ये फलाना है और साहब जब ये सब फिल्में आती हैं तो उसमें होता है कि बड़ा उसको सताया गया बोले बहुत सताया भैया उसको पहले सस्पेंड कर दिया फिर उसके बीवी बच्चों को मार दिया फिर ये कर दिया तो हमारी बीवी हमसे क्या कहती हैं वो कहती है देखिए अच्छा हुआ ना भाई आप पुलिस में या आई वगैरह में नहीं गए हम लोग की जान को कितना खतरा होता यानी कि ये भी एक रेजिलियंस है कि यार अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ तो अब साहब सवाल ये हम आपको बताएं हम एक और भी चीज में अच्छा मानते हैं कि अच्छा हुआ प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि प्रमोशन हो जाता तो शायद कार पर बैठने का शौक हो जाता अच्छा हुआ प्रमोशन नहीं हुआ जो कि मोटरसाइकिल चलाने की आदत नहीं छूटी तो यह भी रेजिलियंस है तो अब सवाल यह है कि यह तो रेजिलियंस है मगर मान लीजिए कि नुकसान हो गया तो हम क्या कहते हैं हम यह कहते हैं कि भाई अब क्या करना है इस पर विचार किया जाए क्यों हो गया इसकी विचार छोड़ दें हमने ये देखा साहब कि हमारे साथ में एक बहुत बढ़िया बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में तो जो करते हैं सो करते हैं हम लोग दूसरों की जिंदगियों में झांकने की भी कोशिश से बाज नहीं आते इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो गाजा पट्टी और लेबनान और इन सबों का जिक्र कर रहा था तो ये तो दूर के बातें हैं हम अपने पास पड़ोस में भी देखते रहते हैं कि अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है ना तो हम उसको ये सलाह देने से नहीं चूकते कि चिंता मत करो ठीक हो जाएगा अरे भाई ठीक हो जाएगा ये तो बात सही है मगर जब तक ठीक नहीं हुआ है तब तक तो उसको अफसोस होगा ना तो साहब अफसोस करना जो चीज हमने गंवा दी हमको पता है कि ठीक हो जाएगा हमारे पास रेजिलियंस है मगर जो चीज हमने गवा दी उसके लिए अफसोस करने का तो हमें अधिकार है ना तो आखिरकार वो अफसोस का अधिकार तो कोई हमसे नहीं छीन सकता और हम पड़ोस वाले से क्यों छीनने जाएं यानी कि इस अफसोस को एक तरह से सिंपैथी भी कह सकते हैं कि जब हम किसी दूसरे से कहते हैं अरे जाने दो यार कोई बात नहीं वो जब मैं आपसे कह रहा था ना घोस्टिंग के बारे में बात करूंगा तो देखिए जो घोष्टिंग होती है ना जब घोष्टि हो जाती है और आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं कि भैया वो घोस्टिंग करने लगे हमको या करने लगी हमको तो आप क्या कहते हैं आप कहते हैं साहब घोष्टिंग हो गई हो दोस्त क्या कहते हैं अरे छोड़ जाने दे यार तुम्हारे लायक था ही नहीं या थी नहीं क्या करोगे तो अब भैया था नहीं या थी नहीं ये तो बात छोड़िए सवाल यह है कि यार आज हमें जो अफसोस है आप उस अफसोस को कैसे ले जाएंगे वो अफसोस तो कहीं नहीं जाएगा ना उस अफसोस को मेरा कहना यह है कि उस अफसोस को करने का मौका दीजिए यानी अगर किसी को नुकसान हुआ है कोई भी नुकसान हुआ है तो आप उसके साथ सहानुभूति के शब्दों के दौरान अगर यह कहते हैं कि ठीक हो जाए या अच्छा हुआ यार नया आएगा तो भाई साहब आपसे बड़ा जले पर नमक छिड़कने वाला दूसरा नहीं है यह आप पक्का जान दीजिए आप बात सही कह रहे हैं यह बात बिल्कुल सही है कि ठीक हो जाए यह बात सही है कि मकान दोबारा बन जाएगा यह बात सही है कि कुर्सी दोबारा आ जाएगी मगर थ्री मगर इस समय जो सोफा टूटा है उसका क्या होगा वो तो भाई साहब वो सोफा जो टूटा उसका तो उसको अफसोस कर लेने दीजिए ना अगर किसी को कोई पर्सनल लॉस हो गया है कोई रिलेटिव मान लीजिए भगवान न करे ऐसा किसी का कोई चला गया है कोई करीबी गुजर गया तो उससे ये कहना कि भाई साहब वो तो बेहतर जगह पहुंच गए ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है क्योंकि जैसे ही आप उससे कहेंगे कि वो बेहतर जगह पहुंच गए, तो कहेगा भाई साहब ऐसा करिए आप वहां चले जाइए और उनको यहां वापस भेज दीजिए उनको बुरी जगह पर ही रहने दीजिए कह सकते हैं ना ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति बीमार था तकलीफ में था अगर वो चला गया है यहां से और एक ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ऐसी दुखदाई जिंदगी जी रहा था तो शायद बात ठीक ही हुई मगर ये वो वक्त नहीं है वो कहने का अब मैंने आपसे कहा था एक बार अभी शुरू में ही कि ये सारी बातों के बीच में हम आते हम मतलब मैं ये सारा मुद्दा डिपेंड इस बात पर करता है कि मैं क्या हूं तो मैं क्या सोचता हूं मैं क्या करता हूं मैं कितनी जल्दी या कितनी देर में उस दुख से निकल पाता हूं मेरे लिए शायद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तो साहब मैं तो यही कहूंगा कि वो ही जाएगा या ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब अच्छा होगा ये कहने से पहले एक बार शांतिपूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति को जिसका नुकसान हुआ है ना उसकी बात को सुन लेना चाहिए मैं यही करता हूं साहब और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये मैसेज सबके साथ बांटू साझा करू कि भैया अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान का उसको दुख मना लेने जैसे खुशी मनाई जाती है ना मुझे लगता है उसी तरह से दुख भी मनाया जाता है और मनाने का मतलब क्या है कि भाई दुख को जिंदा रहने का कुछ समय तो दे दो कुछ समय तक उसको दुखी रहने दो ये राइट है उसका उसके बाद वो ठीक तो हो ही जाएगा आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं मगर उस बात को कहने का शायद समय पर होता तो साहब चलिए ये तो हमारी आज की बात हुई अब आपको बता दें पिछले हफ्ते का जो गीत था उसके लिए सभी जवाब लगभग सभी जवाब जितने मुझे मिले वो सही थे तो अब मैं आज की बात करूं। आज का गीत मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये रहा वो धुन जिसको आप सुनिए और पहचानने का प्रयास करिए अच्छा साहब, तो इस धुन को पहचान लीजिए और जैसा कि मैंने आपसे कहा है पहले कि मैं नाम बताया करूंगा मगर मैं नाम बता बता बता नहीं नहीं नहीं रहा हूं। नहीं हूं? नहीं रहा हूं। हूं आप पूछेंगे क्यों रहे हो? वो इसलिए क्योंकि बहुत से नाम बताना मुझको लगता है कि आहत कर जाता है कभी कभी मैं एक साहब को मैंने जब नाम बताने की बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मेरा नाम मत बोलना वरना लोग कहेंगे कि मैं ही इन सारी बातों को यानी कि मैं फिल्मों के बारे में बहुत नॉलेज रखता हूँ नहीं नहीं मैं भैया अपनी नॉलेज ऐसे मसलों पर दिखाना नहीं चाहता तो साहब जब उन्होंने ये एक मुद्दा मेरे सामने रखा ना तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि आप बताना तो चाहते हूँ मगर आप ये ना चाहे कि मैं आपका नाम बताऊ तो मैंने साहब इसलिए नाम बताना छोड़ दिया। अब अगर जो फिर कई लोग मुझसे कहेंगे कि नाम बताया जाए, तो तो मैं बताना शुरू तो साथ इसके साथ ही आज की बात यहीं पर बंद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी बातें करते रहिए क्योंकि भाई साहब बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए आपने अपना समय दिया है इसके लिए आभारी हूं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे नमस्कार हिम्मत करें इंसान शिक बुरी किस्मत के हैं बुजिल के बहाने तिनके की तरह तुझको उड़ा डाला हवा ने बुरी किस्मत के हैं बुज़ के बहाने तुमके की तरह तुझको उड़ा डाला डाल बन जाए तू चट्टान तो क्या हो नहीं सकता ये जान लेना दान तो क्या हो नहीं सकता हिम्मत करें इंसान